गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही क्यों जाने वाले को अज्ञान है ज्ञान है नहीं जिसके पास जा रहा है उसके ज्ञान नेत्र खुल चुके हैं यह तो अपना स्वरूप कार्य करण संघात को ही लेकर समझता है इसकी अहंता सीमित में केंद्रित है गुरु अपने स्वरूप को व्यापक समझता है क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म को छोड़ दीजिए तो आपकी व्यापकता को कोई तोड़ नहीं सकता वह ऐसे स्वरूप को अपना समझता है कि जिस स्वरूप में सारा का सारा जगत कल्पित है संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म शरीर उसको अपना अंगभूत दिखाई देता है तो यह अज्ञानी ज्ञानी को कैसे समझेगा ज्ञानी को नहीं समझेगा गुरु साक्षात पर पर ब्रह्म स्वरूप को तो जानने के लिए वह गया है पर ब्रह्म स्वरूप करके नहीं जान सकता इसलिए श्रद्धा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिस श्रद्धा के ही आधार पर गुरु की शरणागति होगी क्योंकि गुरु के स्वरूप को यदि यह जान ले तब तो ज्ञानी ही हो गया यह एक जटिल समस्या है गुरु अलौकिक है और शिष्य अलौकिक है किसी ने भास्कर भगवान से पूछा कि गुरु की कोई उपमा हो सकती है उन्होंने कहा इसको विचार करके बताइए दूसरे दिन फिर पूछा तो कहा कि हमने तो बहुत विचार किया पर गुरु की कोई उपमा मिल नहीं मिला नहीं अभी तक दृष्टान्त तो नव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुर ज्ञानदातु स्पर्श्चेत तत्र कल्प्यः नयति यदोस्वर्णतामस्म सारम न स्पर्श तथा शितचरणयुगे सद्गुस्वीय शिष्य स्वीएम साम्यम विधत्ते निरुपमस्तेन वा कहा कि गुरु अलौकिक है दृष्टांतो नए दृष्टः त्रिभुवन जठरे तीनों लोकों में दृष्टांत तो खोज लिया कि कोई सदगुरु का दृष्टांत मिले पर हमको तो कोई दृष्टांत नहीं मिला पारस लोहे को सोना तो बना देता है पर पारस नहीं बनाता है पर गुरु के चरणों का आश्रय जो ले लेता है गुरु अपना स्वरूप प्रदान कर देता है उसको ब्रह्म बना देता है स्वयं ब्रह्म है उसको भी ब्रह्म बना देता है स्वयं गुरु है उसको भी गुरु बना देता है इसलिए गुरु अलौकिक है देखिए कितनी जटिलता है गुरु को कैसे समझेगा शिष्य इसको तो शरीर दिखेगा इसको तो उसकी वाणी दिख सकती है पर गुरु जिस स्वरूप में स्थित है वह तो इस शरीर से सूक्ष्म शरीर से भिन्न स्वरूप है जिसमें सभी सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर कल्पित है तो गुरु के अनुभव को शिष्य ऐसे नहीं समझ सकता इसलिए कहा ब्रह्मनिष्ठम नहीं तो केवल ब्रह्मनिष्ठ कहना चाहिए था श्रोत कहने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि शिष्य को तो दिखेगा शरीर अगर शास्त्र के अनुसार आचरण ना हो शास्त्र जैसा कहता है उस प्रकार उसका जीवन ना हो तो इसको श्रद्धा नहीं बनेगी जैसे एक नाथ जी थे एक नाथ जी जब बालक थे तब धनार्दन स्वामी के यहाँ रहते थे जनार्दन स्वामी उनके गुरु थे बालक छोटा था जनार्दन स्वामी उनको आश्रम का हिसाब किताब लिखने के काम में रखे थे आश्रम का हिसाब किताब लिखते थे एक दिन एक पैसे का हिसाब नहीं मिला बहुत परेशान हो गया बालक एक पैसे का हिसाब नहीं मिलता देखते देखते रात भर निद्रा ही नहीं आई बालक को एक पैसा का हिसाब खोजता कि कहीं गड़बड़ी हो गई तीन बजे रात को हिसाब मिल गया इतनी प्रसन्नता हुई कि बोलने लगे मिल गया मिल गया मिल गया गुरुजी ध्यान में थे उठकर आए पूछे बेटा क्या मिल गया तुम्हें बालक लज्जित हो गया बोला गुरुजी क्या बतावें हिसाब नहीं मिल रहा था एक पैसे का वह अभी ध्यान में आ गई बात वह नोट नहीं की गई थी अभी ध्यान में आ गई इसलिए मेरे मुख से निकल गया कि मिल गया मिल गया कहा बेटा एक पैसे का हिसाब मिलने में इतनी बड़ी प्रसन्नता तुमको है जिस दिन जीवन का हिसाब तुमको मिल जाएगा उस दिन कैसी प्रसन्नता होगी बड़े प्रसन्न हो गए बालक पर उनके गुरु थे दत्तात्रेय तो दत्तात्रेय जी के पास गए दत्तात्रेय जी वहाँ आए हुए थे कहा चलो बेटा आज तुमको हम दत्त जी का दर्शन करा दे जाकर बालक ने देखा कि दत्ता तेजी बैठे हैं चारों तरफ तमाम कुत्ते कुत्तियाँ बैठे हुए थे गुरु जी ने प्रणाम किया बालक ने प्रणाम किया दत्त जी ने कहा जनार्दन देखो जरा कामधेनु से दूध निकालो और खीर बनाओ उन्होंने कुतिया को दूध करके खीर बनाई खीर बना करके दत्त जी को दी और स्वयं पाए दत्तजी ने कृपा करके उस बालक की तरफ देखकर कहा ले प्रसाद तब बालक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कहा महाराज आप लोग समर्थ हो हम कुत्ती के दूध की खीर तो नहीं खाएंगे जनार्दन स्वामी ने भी कहा पर कहा महाराज कुतिया के दूध की खीर खाने की मेरे में ताकत नहीं है मैं आप लोगों के विषय में कुछ नहीं कर सकता हूँ पर यह हिम्मत तो मुझे नहीं है बहुत कहा पर उसको खाने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई पर जब वहाँ से चलने को हुआ तब बालक देखता है कि वह सभी कुतिया कामधेनु गें बनकर खड़ी हैं जनार्दन स्वामी ने कहा देखो तुमने खाया नहीं यदि प्रसाद तुम ले लिए होते तो तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं रहता करने को उसने कहा गुरु जी अब मैं क्या कहूँ मुझे जब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कुतिया का दूध है तब मैं कैसे सिखा पाता इसलिए व्यवहार में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उतना ही दिखाई देता है यद्यपि उन्होंने कहा कामधेनु है पर कामधेनु नहीं दिखाई दी कुतिया ही दिखाई दी ऐसे ही गुरु का व्यवहार दिखाई देता है उसकी वाणी दिखाई देती है या दिखाई देता है कि वह क्रोध कर दिए पर उनका स्वरूप नहीं दिखाई देता इसलिए शास्त्र कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति रहेगा तो किसी प्रकार का दोष नहीं दिखाई देगा गुरु में तो कोई दोष है ही नहीं पर शिष्य को कोई दोष नहीं दिखाई दे इस विषय में श्रुति सावधान है इसलिए श्रुति ने इस प्रकार कहा एक विचारणीय विषय है शिष्य के अनुभव में और गुरु के अनुभव में क्या अंतर है आप देखिए कि आप स्वप्न देखते हैं प्रतिदिन स्वप्न का आपको अनुभव है स्वप्न रचित जो एक शरीर है उस शरीर में अहमता हो जाती है सारा स्वप्न का जगत आपके मन में है आपसे बाहर नहीं है वह एक शरीर में जहाँ अहमता हुई वहाँ अन्य सब बाहर मालूम होने लगता है जब बाहर मालूम होने लगता है तब भय भी उत्पन्न हो जाता है राग भी उत्पन्न हो जाता है द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है सारी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है सपन का जितना जगत दिख रहा है उसका सब का स्वरूप एक है वहाँ पर आप ही मन हैं और कुछ नहीं मन रूप से सारा का सारा जगत है एक शरीर के साथ तादात्म्य होने पर स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी कि हम उसमें बड़े व्याकुल हो जाते हैं एक पंडित जी बड़े विद्वान थे शास्त्रार्थ में उनको कोई हरा नहीं सकता था एक दिन सपने में कोई पंडित आ गया और उससे कहा शास्त्रार्थ है इसमें पंडित जी हार गए सवेरे बड़े मलिनचित्त बैठे थे और उनके गुरु जी थे एक महात्मा वे आए पूछा पंडित जी आज मलिनचित्त क्यों हो कहा मैं किसी पंडित से जीवन में कभी नहीं हारा पर आज हार गया गुरु जी ने कहाँ कहा हारे कहा सपने में हार गया गुरु जी हंसने लगे कहा जरा विचारो सपने में जितने जिसने हराया वह कौन था वहाँ किसकी बुद्धि काम कर रही थी सपने में जिस पंडित ने हराया उसमें भी तुम्हारी बुद्धि काम कर रही थी और जो हारा वहाँ भी तुम्हारी बुद्धि थी दोनों तो तुम्हारी बुद्धि थी जीते भी तुम और हारे भी तुम क्योंकि दूसरी बुद्धि तो वहाँ पर आई नहीं तुम्हारी बुद्धि थी जगने पर विचार करके आप देखे हो तो यह कितनी विषमता है सभी स्व में अनुस्य हो जाएगी वाद भी आप बने और जिसके प्रति आप द्वेष किए वह भी आप बने और जो द्वेष किया वह भी आप बने तो एक शरीर के साथ अहमता केंद्रित हो जाने पर कितना विलक्षण जगत सपने में दिखाई देने लगता है पर जगने पर उसकी सारी अनुभूति गल जाती है ऐसे स्वरूप से जो करके हम इस समय जगे हैं इस समय हमारे पास माया के नेत्र है तो माया के नेत्र से माया का पदार्थ दिखेगा स्वप्न के नेत्र से स्वप्न का पदार्थ दिखेगा जब हम सपने में जाते हैं तो यहाँ से सोकर सपने में गए और स्वरूप से सोकर के यहाँ आए जब सपने से जागेंगे तब यहाँ आएंगे माया का नेत्र खुल जाएगा सपने का नेत्र बंद हो जाएगा पर स्वरूप में जब आप जगेंगे तब आपका ज्ञान नेत्र खुलेगा और यह माया का नेत्र बाधित हो जाएगा तो सपने के सब पदार्थ स्मरण में आने पर भी बाधित हो गए तो इसी प्रकार माया के सारे के सारे पदार्थ बाधित हो जाएंगे यदि जहां से सो कर के हम इस सपने को देख रहे थे वहां हम जग गए गुरु तो अपना स्वरूप व्यापक समझ रहा है गुरु ने वहाँ पर निष्ठा करके रखा है हमने यहाँ निष्ठा करके रखा है हम गुरु के स्वरूप को नहीं देख सकते इसलिए श्रद्धा हमारी अडिग हो इसके लिए स्रोत्रियत्व की अपेक्षा को श्रुति ने समझा तभी कहा स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु की महिमा के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता पर विचार करके देखो जो वस्तु समझने की है